नच योग्युपलब्बी बाधा प्रत्याधारोधादर्श योग्यम्भवा ये चल रहा है कि घटाद की रचना करते हुए किसी ने भी आत्मा को देखा नहीं है क्योंकि आपने लिया कोई भी कार्य है वो आत्मजन्य है कार्य होने से चेष्टा के समान तो उसने यदि य की रचना करते हुए कहीं उस आत्मा की उपलब्धि नहीं होती है शरीर उसके निर्माता रूप में देखा जा रहा है, जहां भी देखते हैं कोई न कोई शरीर अतः कोई को योग्य होता है तो उपलब्ध हो जाता नहीं होने से योग्य वस्तु होती हुए उसकी उपलब्धि नहीं हो रही है योग्य अनुपलब्धि इस के द्वारा उसको बात किया जाएगा योग्य सूची अनुप्रब्धत्वा हेतु बन जाएगा तब सिद्धांत रेखा इसे नहीं कह सकते गौरवाली के समान बौद्ध पर प्रत्यक्ष सिद्ध है क्यों नहीं करना चाहिए जैसे पिशाच के कार्य हैं भूत प्रेत पिशाच ये सब भी काम कर रहे है दिख रहा है उठक पटक हो रहा है पहले वो दिखा देते हैं कि आपको इतने मासित्व का बाद नहीं होता भूत प्रेत को सबको मानना पड़ता है नहीं नहीं। नहीं। क्रिया तो उसकी हो रही है चेष्टाएं तो दिखाई दे रहे हैं ये आम आदमी नहीं कर सकता ऐसे उल्टा सीधा काम होता हुआ दिखाई देता है ना और आदमी दिख रहा है कौन कर रहा है तुम क्या कर दो भूत है प्रेत है पिशाच है ये कहा जाता है तो वहां भी कार्य तो दिखाई दे रहा है लेकिन कार्य करने वाला नहीं दिखाई दे फिर तो भी आप उसको योग्य अनुपलब्धि हेतु से उसको बाधा नहीं करते आप स्वीकार करते हो उसी प्रकार आत्मा सकल कार्य में करता हो भी वह नहीं दिखाई दे रहा है योग्य अनुपलब्धि हेतु को लेकर के आप अनुमान का बाधक नहीं कर सकते और दूसरे के आत्मा प्रत्यक्ष योग्य नहीं होता जब खुद की आत्मा ही वो आप नहीं मान रहे तो दूसरे की आत्मा कैसे प्रते प्रत्यक्ष कर लोगे? जिसको खुद का ज्ञान खुद की आत्मा खुद की कुछ भी प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है उसको दूसरे का ज्ञान से प्रत्यक्ष हो जाएगा ऐसा भाव है इसे कहते हैं बोधस्य से परप्रत्यक्ष असित दूसरे के बोध या बोध के आधार तत्व तो का ग्रहण भी कोई नहीं कर तर विशिष्ट से अतीन्द्रिय मनसा परबोध ग्रहणे सामर्थ्य क्योंकि तद विशिष्ट भी है और मन परबोध ग्रहण करने में समर्थ भी नहीं है योगी को छोड़ करके आम आदमी का जो मन है उसका मन दूसरे के ज्ञान को भी ग्रहण नहीं कर सकता और ज्ञान आधारों कहां से ग्रहण करेगा इसे कहते हैं तद विशिष्ट से दूसरे के मन से भी वो नहीं हो सकता क्योंकि तद जो है ना आत्मा वो अति ज्ञान ज्ञान विशिष्ट कौन है ज्ञानाधार आत्मा आत्मनो अत तत्चाधिवत अत उसका प्रत्यक्ष नहीं होना है मन भी उसे ग्रहण नहीं कर सकता मनसा फरबोध सामर्थ्य भाव पर ज्ञान को ग्रहण नहीं कर सकता तो पर ज्ञान आधार आत्म को कैसे ग्रहण करेगा अति दृष्टान्त आपको नहीं मिलेगा कि तो मन के दौरान किसी चीज को प्रत्यक्ष होता है सबसे बड़ा प्रबल हमारे पास क्या है अतियो कहता है शरीर जैसे तु योगान उपलब्धिया धुण कालो बाधि तब वो कहता है शरीरजन्यत्व योग्य अनुपलब्धिया धुण कालो बाध दृण का भी बाधित तो हो रहा में शरीर क्या ईश्वर को तो किसने देखा नहीं बना लेना शरीर जसणुका चेत ऐसा ही पूर्व पक्ष कहता है तो पूछते हैं किंचत तो, अरे तुम्हारे कहने का आशय क्या है उनके तस्वीर तो बोधाधार पूर्व पक्ष कहता है शरीर ही ज्ञान का आधार कैसे बने शरीर से शरीर ही जब बोध का आधार है इसलिए हमारा कहना है जहां जो शरीर जन्य तो रहेगा वहां वह बोधाधारत्व जहां है वो योग्य है बोध का आधार कौन हो शरीर उपलब्धि के योग्य योग्य तो उपलब्ध नहीं हो रहा है तो वह ही नहीं मानो जैसे घट है योग्य होता हुआ उपलब्ध ना हो जाए तो हम क्या कहते फिर घटावा योग्य होते हुए उपलब्ध ना हो ऐसे वस्तु कहते अभाव है तत्मा तो का अभाव होने लग जाएगा इसलिए शरीर ही ज्ञान का आधार है तो शरीर योग्य है शरीर का प्रत्यक्ष होता है तो ज्ञान आधार का प्रत्यक्ष तो होता ही है तब कहना पड़ेगा नहीं शरीर ज्ञान का आधार नहीं हो सकता बोधाधार तद अभाव्या उसके अभाव जब हो गया तो बोध का आधार का अभाव हो जाएगा तो जन्यत्व का विवाह हो जाएगा जो शरीर ही नहीं रह गया आज शरीर भी खत्म हो जाएगा नियम आसिध है यह व्याप्ति आप नहीं बना सकते हो नियम नहीं ये व्याप्ति आप नहीं बना सकते नियम शरीर को बोधाधार मानकर विषय यत्र जन्य तथा बोधाधार जन्य जनता भाव तथा बोधाधार जन भाव ऐसे ही अन्य व्याप्ति बनाने चाहते स व्याप्ति कदी नहीं हो सकता क्यों जहा जहा चाह ज्ञानाधार जन्य है वहां वहां शरीर अजन्यत्व है ऐसी व्याप्ति निश्चित है ये तरह बोधाधार जन्यत्म तत्र शरीर आजन्यम व्याप्ति है कहा दृढ़ में दृढ़ को किसने बनाया कोई ना कोई परमात्मा ही तो बनाया ना मानना पड़ेगा ईश्वर ने बनाया ईश्वर का मतलब ज्ञानाधार ज्ञानाधार जन्य में है वहां शरीर जन्यत्व नहीं है इसे व्याप्ति उल्ट्र ज्ञानाधार जन्य शरीर बनेगा यत्र शरीर जनित ज्ञानाधार जन्य तमे नहीं हो सकता इस नहीं कहा व्याप्त नहीं हुई फिर पूर्व पक्ष नहीं जी हम मानते हैं सही सर हनुमान बाधो वक्तव्य तो अनुमान के दौरान बात कर देंगे तुम्हारा अनुमान क्यों तथा आश्रय अनिरूपण दुर्घटन तथा तो आश्रय निरूपणम दुर्घटन आश्रय पक्ष पक्ष का निरूपण करना आपके व्यक्ति में दुर्घट है मन यत्र शरीर जनितम त्र ज्ञानाधार जनतम ऐसा जो व्यक्ति को बनाकर पक्ष बनाना चाहो तो पक्ष का व्याख्यान नहीं कर पाओगे क्योंकि अनेको स्थल शरीर का रहते शरीर जनित वहां नहीं आ रहा क्योंकि सार विवाह सकल जगत का कार्य द्रणुक से लेकर आप ब्रह्मांड पर सकल कार्य को पक्ष बना रहे हो उस पक्ष में है क्या शरीर जन्य तो सभी वस्तुओं में नहीं है द्रणुक में नहीं है फिर आपके अनुसार वो ज्ञान न नीज नहीं होना चाहिए फिर क्या अज्ञानी ने पैदा किया या पैदा करने ईश्वर अज्ञानी है इसीलिए आपका मत जो है स्वयं आपके ही सिद्धांत तो के अनुसार बाइस व्याप्ति के द्वारा दृणुक की सिद्धि नहीं हो पाएगी दृणुक आदियों में आपका व्याप्ति विचार ग्रस्त हो जाता है भी शरीर नहीं है। है जाना पे विचारी है तो हो गया विचारी दुर्घटन विवाद अध्यास बोधाधार जनम नकाश होती और जो लोग इसे अनुमान किए थे विवाद अध्यास जो आकाशाधिकारी है घटाधिकारे वह ज्ञान जन्य नहीं है क्यों शरीर जन्य होने से आकाश के समान ऐसा उन्होंने कहा था पूर्व पक्षी का अनुमान है ये इस अनुमान को में पहले खंडन कर चुके पूर्मेव विधस्तम मैंने ईश्वर सिद्ध होंडितम प्रागेव विधस्तम शरीर अजन्य उपाधिवाद अपनी और ये कहेगा शरीर अजन्य को मैं उपाधि करूंगा फिर उपाधि दोष नहीं आएगा तब कहेंगे ऐसे उपाधि मृत शरीर क्रिया मृत शरीर में भी क्रिया हो रही है मृत शरीर में कौन सी क्रिया होती है फूल क्रिया नहीं कमाल है वो फूल कैसे रहा स्वेलिंग हो रहे ना फूल रहा कि नहीं फूलता डेड बॉडी नहीं नहीं वैसे ही मरा शरीर छोड़ दो फूल जाएगा वो फूल जाएगा सड़ जाएगा अंदर का पानी के वजह से इसे तुरंत हम लोग जला देते हैं दुर्गंध आता है बाद सड़ -सड़ करके तो अपने आप फूलते जाएगा हवा से मरावा शरीर के अंदर भी इसे तो नाक बंद कर देते हैं ना, ना। हवा अंदर लग जाए किसी तरह से वो बंद कर देते हैं जिस कहीं से भी हवा ऑटोमेटिक चलते रहेगा छेद तो ही पाइपलाइन है आर पार होगा हवा कहीं ना कहीं से और जो वो जो वो अंदर वो सड़ आएगा पानी है ही खून वगैरह है ही खून तो पत्थर नहीं हो जाएगा ना अंदर वो पानी बनते जाता है बल्कि उल्टा खून जिससे पानी में परिवर्तित हो जाएगा अंदर सड़ते जाएगा सड़ते फूलेगा फुल फूल के फूल सड़ सड़ के गल जाता फट जाता है आप नेचुरली किसी डेटबाडी पर छोड़ के देखिए वो तो फट जाएगा फूल के फूलते फूलते कितना फूलेगा चमड़ा है वो फटेगा फटके पानी फैल जाएगा किड़े-किड़े खत्म हो के ये जो क्रिया, ये भी क्रिया, क्रिया है भी एक क्रिया है।, नहीं है ना? क्या इसलिए कहते कि देखो शरीर अजन्य उपाधि मेरा कहना है अपना सिद्धांत कहता है मृत शरीर क्रिया विषय विचार मृद शरीर की क्रियाओं में व्यवचार हो गया उसे कलम में क्या गाना पड़ेगा बोधाधर पुरगतमत गाना पड़ेगा उस उसका व्यापचार ना हो ज्ञान आधार जन्यत्म को मानना ही पड़ेगा यत्र ये ज्ञान आधार तत्र तत्र ही व्यवहार होगा और वह शरीर अजन्यत्म ही रहेगा शरीर नहीं रहेगा इसे यत्र ज्ञानाधार जन्यत्व सती शरीर अजन्यत्म ज्ञान आधार जन्यत्व सती शरीर अजन्य में जाएगा ज्ञान आधार जन्य भी है और शरीर के द्वारा अधन्य भी है इतनी विशेषण देनी पड़ेगी इतना ही नहीं त्योति विशेषण उपाध्यम और तद व्यतिरिक्त विशेषण देना भी पड़ेगा मृत शरीर व्यतिरिक्त तत्व सती क्योंकि जो शरीर में ही उत्पन्न हो रहा है ना जो क्रिया हो रही है मृत शरीर में हो रही क्रिया कहाँ शरीर में ही हो रहा है शरीर जन्यत्व उसके अंदर है क्रिया में ज्ञानागर जन्य होते हुए शरीर आजन्य होते हुए शरीर जन्य स्थलों में निवारण कर क्या करना पड़ेगा तथा विशेषण देते लंबा होते जाएगा हेतु शरीर क्रुद गौरव दोष हो जाएगा क्या है? शरीर क्रुद गौरव दोष ये कोई भी हेतु दी जाती है तो इतना लंबा छोड़ हेतु नहीं दे सकते आप व्याप्ति ग्रहण करना बड़ी दिक्कत होगी हेतु भी हो संक्षिप्त नीचे साध्य भी संक्षिप्त लंबा चौड़ा साध्य लंबा चौड़ा हेतु तो गौरव माने। गौरव लाघव तीन प्रकार बताया था ना मैंने? गौरव किन प्रकार के होते हैं भूल है? जाते हाँ उपस्थिति कृत गौरव लाघव और संबंध कृत गौरव लाघव तीन चीज है संबंधकृत गौरव लाघव कोई आदमी आपके पास आ जाए और कहे कि भाई मैं आपके रिश्तेदार हूँ कैसे रिश्ता है भाई हमारे यहाँ की आपको तो कभी जानता ही नहीं है तो वो कहेगा ऐसा है कि आपका जो नानी थी नानी की जो एक बहन थी हाँ मौसी नानी वो मौसी नानी का जो पति थे उनका जो बहन थी वो जिसे पियाई थी उसका जो बहन थे वो जिसे पियाई थी अब ऐसे करते करते कि कौन थी कैसे छोड़े जा रहे कौन है बता लम्बी चौड़ी कहाँ तो प्राण बाँचे जा रहा है उसकी उसकी उसकी नानी नानी की बहन नानी की बहन किससे शादी करी कौन जाने उसको और उसकी बहन किससे शादी करी वो आदमी की बहन किससे शादी करी किसानी तो छोड़ो फालतू लंबी चौड़ी एक गौरव है नजदीकी संबंध को ही सब जानते हैं लंबी चौड़ी संबंध कोई ग्रह नहीं करना चाहता संबंध कर गौरव उपस्थित कृत गौरव लाघो आपने ऐसे शब्द बोल दिया जिसका कारण समझते ही नहीं है बुद्धि उपस्थित नहीं हो रही क्या बोल रही है सब ऊपर ऊपर उड़ रहा है बात तो वो गौरव हो गया लागो हो तो ऐसे सर्ण भाषा होनी चाहिए ताकि आदमी को समझ में आए क्या बोल रहे हैं उपस्थित हो जाए बात तो उपस्थित गौरव लाघो और शरीर गौरव लागव्य है जहाँ लक्षण हो कोई भी चीज हो लंबी चौड़ी बना देंगे तो एक एक पद पदार्थ उपस्थित होते दिक्कत हो जाएगा उसको जितना लाघव शरीर हो छोटा शरीर माने शब्द कम से कम शब्द हो उसको लाघव शरीर कृत लाभ तो तद विशेषणादेन तथा क्रिया वैचारिक परिहार आया फिर सुषुप्त शरीर में भी अति व्याप्त हो जाएगा प्राण संचरण आदि ना शरीर में क्या क्रिया हो रही है प्राण संचारण आदि क्रिया हो रही है उनमें अति व्यक्ति वर्ण कर लीला गाना पड़ेगा जागृत इति विशेषण जाग्रत शरीर जन्य पड़ेगा और तथा उदासी आकस्मिक निपतित निपत क्रियाम और वैसे तो उदाशीन, उदाशीन बैठा हुआ है और अचानक क्रिया हो गई होगी उसमें उसमें क्या होगा फिर उसमें अति व्याप्ति करने के लिए अब वो कहना पड़ेगा पर्यादम कुरुत उदासीन होता नहीं कुरत विश्लेषण भी, भी पड़ेगी तो कुरत जागृत बोधाधार इधर लंबा जोड़ा बन जाएगा प्रयास इसे क्या होगा इस प्रकार से उपाधि दोष देने वाले के पास ही प्रयास की आधिक्यता है क्यों हम दोष दिखाए जाएंगे दोष दिखाते जाएंगे दोष दिखाए और विशेषण दो विशेषा दो विशेषांतिम नतीजा क्या निकलता है कहते हैं व्यर्थ विशेष उत्तम पूर्वम ंत में स्थिति बनेगी व्यक्त विशेषण का दोष भी हो जाता है शरीर क्रोध गौरव और व्यर्थ विशेषण का दोष ग्रस्त हो जाता है इसलिए ऐसी उपाधियों को आप प्रस्तुत नहीं कर सकते उपाधि अविनाभूत धर्मत्व भवती एवं दूषणम और उपाधि जो है अविनाभूत धर्म होने के नाते उसको लेकर दोष को दिया ही जा सकता है और जो निरुपाधि के अन्यथा अनुमानांतरिक नहीं तो अनुमानांतरों में भी वो नहीं दे पाएंगे उपाधि दोष नहीं दे पाएंगे इसलिए उपाधि दोष होता है जो वर्तमान उपाधि आपकी है ये ठीक नहीं है अन्यत्र तो उपाधि दोष देते ही हैं हम लोगों ने भी पूर्व पक्ष अनुमान के खिलाफ कई बार उपाधि दिया है उपाधियां तो होते हैं नहीं उपाधि का ही उच्छेद हो गया इसका खंडन ऐसा नहीं है सकल उपाधियां इस प्रकार से शरीर गौरव या व्यक्ति से ग्रस्त नहीं होते हैं निरुपाधिगत संबंध से व्यक्तित्व न उपाधि भंगे जाते क्योंकि उपाधि का भंग जब कर देते हो तो जो व्याप्ति है पंडित हो गया मैंने इस प्रकार दोष रहित दोष रहित संबंध बोध व्याप्ति हो गया तारस व्याप्ति को सिद्धांत स्वीकार करता ही है ऐसी व्याप्तियां भले ही सुप्रसिद्ध ना हो क्योंकि हर एक व्याप्ति दुनिया में सुप्रसिद्ध नहीं है आत्मजन्य दुनिया में कहीं प्रसिद्ध नहीं है यह सारा जो आत्मा से जन कौन का है मानेगा इस बात को आम आदमी कोई भी सुनेगा महात्मा पागल हो पता नहीं क्या भाषण दे रहा आत्मा ने सारा पैदा कर दिया आत्मा ये सब हो चुका है ये सब आत्मा ही बोलेगा तेरे पागल है तो जड़ है उसको आत्मा बोल रहा है ये सब आत्मा है क्या पत्थर आत्मा है नहीं है वो तो माने ही नहीं इस बात इसे आत्मा आधार जन्यतम यात्रुपत्व इसको कोई अप्रसिद्ध लेकिन शास्त्र प्रसिद्ध है ना है इसे क्वचित संबंधित तो दृष्टि ज्ञानियों में और शास्त्रों में एक व्याप्तियां प्रसिद्ध है अतएव अन्य केवल से हेतु दर्शनों पर इसे जहां जहां लगाना चाहें हेतु दर्शन मात्र से भी ऐसा प्रसिद्ध साधी भी ग्रहण हो जाएगा न दोषम आवती अवोचम इत्यला ऐसे में कोई दोष भी नहीं होता यह बात में भी कहा ये सभी अनुमान सर्वत्र सभी के दृष्टिकोण में प्रसिद्ध हो यह कोई जरूरी नहीं है एक जगह या कहीं कहीं पर प्रसिद्ध हो भी जाए अन्य हेतु दर्शन हो जाए तो उस हेतु के माध्यम से हम सातु ग्रहण कर सकते हैं इस प्रकार से आत्मा की सिद्धि ज्ञानाधारत्व न ज्ञानाधिकरण न आत्मा सिद्ध हो गया और वह आत्मा अन्य जो प्रभाकर माध्यमी है जिस प्रकार का हम लोग आत्मा कर रहे हैं वो आत्मा जड़ात्मक है चैतन्य नहीं आत्मा स्व प्रकाश नहीं इनके मत में आत्मा और मन का संयोग से आत्म में चैतन्यता आ जाता है ज्ञान पैदा हुआ ना ज्ञानी चैतन्य ज्ञान क्या है चैतन्य और जब आत्मा का मन के साथ संयोग हुआ तो आत्मा में ज्ञान पैदा हो गया फायदा हो गया इस इस व्यापक आत्मा, आत्मा, के साथ, आत्मा की प्रेरणा से क्या होता है मन में चेष्टा होकर मन का आत्मा के साथ सही हो गया सही होते ही बराबर आत्मा में चेतन जगह ज्ञान उत्पन्न हो गया लेकिन इसके गुरु प्रभाकर आदि कहेंगे नहीं भाई ये तो गलत है आत्मा को तो सब प्रकाश चेतन मानना चाहिए इसलिए कहते हैं प्रभाकर मतनी प्रभाकर के मत का निराश करने जा रहे हैं अन्य तो सर्वार्थ आचार्य प्रभाकर विश्व कुमार भट्ट के शिष्य उनका कहना सर्वार्थ विष ज्ञानों में ग्राहकत्व नहीं आत्मा का होता है ग्राहकत्व ग्राहकत्व आत्मा का प्रत्यक्ष हो जाता है, हो है ऐसा का कहना है तेनाली है आत्म चाक्षात तो तो आत्मा भी चाक्षा ग्राहक्राहक आत्मा भी चाक्षुष प्रत्यक्ष होने लग जाएगा आत्मा भी प्रत्यक्ष होने लग जाएगा ती हो सकता त्ञाने भाषागत से क्योंकि उनकी वह मान्यता नितांत असंगत हो जाएगा वो ठीक नहीं है क्यों ठीक नहीं है कारण है कि घटादि के चाक्षुष ज्ञान में आत्मा का भान मानना पड़ेगा ना जब घटादि का चाक्षुष ज्ञान हुआ वो ज्ञान कहाँ पैदा होता है आत्मा में पैदा होता है आत्मा उसका ग्राहक हुआ कि नहीं हुआ जब आत्मा का संयुक्त हुआ आत्मा में ज्ञान पैदा हुआ ज्ञान चेतन का हुई और चेतन से आत्मा ही उसको ग्रहण किया ग्रहण करेगा कौन हमेशा ना प्रभावी कहना है सकल ज्ञान ग्राहकत्व कर रहे हैं सिद्ध हो है गया तो आत्मा का भी कर दिया ये चाक्षुष ज्ञान है ये त्वाच ज्ञान है स्पाशन ज्ञान है ये कैसे भिकसित हो रहा है कि मन ने जो सा विषय को ले गया उसके अंदर भेसित किया और उसका प्रकाशन कौन किया इस भेद का आत्मा नहीं आत्मा में ही चैतन्य जगा भले आपने सहयोग से उत्पन्न हुआ नित्य नहीं चेतन रूपा हो कभी उत्पन्न हुआ जो चैतन्य हो आत्मा का धर्म है ना मन का तो धर्म नहीं है आत्मा का धर्म है तो आत्मा का धर्म होता है तो धर्म जो चेतन था जो प्रकाशकता उसने ही चक्षु चाक्षुष ज्ञान को भी प्रकाशन किया अच्छा ग्राहकत्व न चक्षु का ज्ञान को जैसे प्रकाशन किया चक्षु को भी प्रकाशन कर रहा है अरे चक्षु के गर्व प्रकाशित भी हो रहा है जैसे चक्षु घट को प्रकाशित किया तो उसे चक्षु में प्रकाशित हुआ कि नहीं हुआ आपको मालूम कैसे हुआ नहीं तो कि चक्षु ने घट को देखा आंख ने घट को देखा ये मालूम कैसे हुआ मैंने आंख आंख को भी आपने देख लिया और आंख ने घड़े को देखा तो आंख ने आपको देखा किस मैंने आंख से देखा कैसे बोल रहे हो सारी चीजें प्रकाशित प्रकाशक भावरे दूसरे प्रकाशन करते देखा। देखा जाते हैं, हैं आपने मुझे देखा तभी तो आपको पता चला मैंने आपको देखा ये आप मुझे ना देखे होते मैंने आपको देखा अंक मिलाया आपको पता कैसे चला मैंने आपने भी हमको देखा ना पर आप बताओ आपने हमको क्यों देखा <laughs> जब प्रश्न मेरे पर डाल रहे हो वही प्रश्न आप पर आएगा इस से यहाँ पर भी हो रहा है आत्मा ने ज्ञान को प्रकाशन किया कौन सा चाक्ष ज्ञान को इसे आत्मा ने चक्षु को देखा और चक्षु ने घट को ग्रहण के मान लिया इसे मन के द्वारा उसी प्रति चक्षु ने भी आत्मा को देखा तभी निर्णय हुआ चाक्षष ज्ञान नहीं तो नहीं होता एक तरफ से नहीं होगा सर्वार्थ इसलिए क्या कहा सर्वार्थ सर्वासू सकल विषय विज्ञानों में ग्राहक विद्यमान जो तत्व उसी का नाम आत्मा ऐसा उनका कहना इसलिए ठीक नहीं होता है नहीं तो आत्मा में भी चाक्षत्वादि का दोष आ जाएगा इस प्रक्रिया के अनुसार तजन विज्ञान भाषमत्व तो शिव तत्वा क्योंकि आत्मजन विज्ञान में भाषमत्व तो शिव भाषमान जो तत्व है वही आपके मत में आत्मा है घटा के चाकु ज्ञान में आत्मा का भान मानने पर उसमें भी चाक्ष की प्रसिद्धि होगी घटक ज्ञान के साथ साथ प्रभाकर का कहना है घटक ज्ञान में क्या क्या, क्या चीज प्रकाशित हो जाता है घटक ज्ञान हुआ का मतलब क्या आपको घड़े का ज्ञान हुआ है इसका मतलब है इस ज्ञान में घड़ा प्रकाशित हुआ आंख भी प्रकाशित हो गया साधन आत्मा भी प्रकाशित हुआ नहीं तो घट ज्ञान इस ज्ञान शब्द भी नहीं प्रकट कर सकता घटक ज्ञान ज्ञान शब्द का प्रयोग होने का मतलब क्या आत्मा का प्रकाशन हो गया ज्ञान आत्मा और घट तीनों ही अयम घटक ज्ञान में प्रकाशित तो कैसे हुआ वो उसके लोग का काम है आत्मा स्व प्रकाश आत्मा ने घट को प्रकाशित कर दिया आत्मा का गुणभूता ज्ञान को भी आत्मा ने प्रकाशित कर दिया ज्ञान भी गुण पर प्रकाश है घट भी झटत्वा पर प्रकाश है गुण भी हो, गुणों ने के नाते आत्मा से प्रकाश हो गया कौन ज्ञान और घट भी वायुशन से आत्मा प्रकाश हो गया इन आत्मा को कौन प्रकाशन किया आत्मा ने इन दोनों को तो कर दिया आत्मा को कौन किया तो आत्मा को स्व प्रकाश कर दो आत्मा को स्वप्रकाश, तो हर ज्ञान के साथ स्वप्रकाश आत्मा प्रकाशित होता है और आत्मा ज्ञान भी प्रकाशित प्रकाश होता है और घट भी प्रकाशित होता है लेकिन अंतर क्या है स्वप्रकाश होता हो आत्मा को प्रकाश तत्व भाष ही आत्मा को सिद्ध नहीं आत्मा इसीलिए तो स्व प्रकाश नहीं मानेंगे तो पर प्रकाशित जागेगी तो मानना ही पड़ेगा नहीं है नहीं होगा यदि स्वतः सिद्ध होता स्वप्रकाश और स्वतः सिद्ध दोस्तों निरंतर प्रकाशित होना चाहिए घटावी के बिना क्यों नहीं प्रकाशित होता आपको इधर आप सोते हुए तो क्यों नहीं हुआ सुख आत्मा था ना सब प्रकाश आत्मा था ना आपको मालूम था क्या आपको तो मालूम नहीं था तो उसे कोई लेन हो? नहीं ऐसे भी होता नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं ऐसे नहीं मान सकते ऐसे नहीं मान सकते तो नित्य मानना पड़ेगा वो बहुत सारी चीजें माननी पड़ेगी तब वो सिद्ध होगा ऐसे नहीं होगा केवल स्वतः सिद्ध होने से काम चलेगा जो स्वतः है स्वप्रकाश है नित्य प्रकाशवान स्वरूप वाल है तो सदा प्रकाशित होते रहना चाहिए द प्रकाशित नहीं है ना? आपको हो है? हमें मालूम ना हो फिर किसको मालूम होगा हमारे प्रकाश हमको मालूम नहीं तो आपको क्या मालूम होगा ये तो बात है समस्या है जिसको खुद के प्रकाश ज्ञान नहीं है दूसरों को क्या मालूम भाई एक दो आप हैं ये आपको मालूम है आपको स्मृति में जगने के बाद बोल रहे इसलिए आपको मालूम है ये कहते हो सुधि काल में वह प्रकाश नहीं रहता है नहीं ज्ञान कहाँ है आपको इसलिए माना नहीं जा सकता की है ये तो हम अनुमान करेंगे ना स्मृति के आधार पर बात की जगने के बाद जो बोलते हो अहम सुगम अस्थापन न किंचितवेदिशम इस पूर्वानुभूति की संस्कार से ही स्मृति हुई उस स्मृति के आधार पर आप मान लेते हैं सुषुप्ति में अनुभूति थी उसके लिए साक्ष्य वगैरह मान ले रहे हो साक्ष्य भाषा था वो चीजें साक्षी भी अनुमय हुआ यही स्वतः से स्व प्रकाश हो क्यों अत्यंत अप्रोक्ष होना चाहिए आपको आप तो अब में हो समझना न किंचितवे दिशा बोल रहे हो। होकरण ज्ञान का अनुवाद में आप क्या आप बोल रहे मैं कुछ नहीं जानता था, था लेकिन मैं, मैं नहीं हूं, ये तो नहीं कहा बोल रहा आप भी कौन बोल रहे मैं हूं, हूं। ये भी उस आपको मालूम नहीं था आप जब भी इसलिए आप बोल रहे मैं था सोए से मर जाता तो क्या बोलता हूँ मैं था बोलेगा वो ऐसा नहीं है, ये आप अनुमान कर ले रहे हो जग जाने से और से और पूर्व के स्मृति होने अनुमान कर ले रहे हो। जो व्यक्ति कोमा में रहता है है ना आजकल आप आप तो डॉक्टर लोगों को समझते हो। कोमा में गया और कोमा में उसकी स्मृति खो गया जगता है तो पूछता है मैं कौन हूँ आप कौन है ये तो क्या दुनिया है ये में चला गया। मैं तो जानता है ना? नहीं वो भी नहीं जानता वो भी नहीं जानेगा वो ऐसी अवस्था है वहां वो ये भी नहीं जानता इसे तो पूछता है मैं कौन हूं मैं क्या हूं वो भी नहीं बोल सकते मैं हूँ ये कोई जरूरी नहीं है अज्ञान में पूछा जाता है अज्ञान में ही पूछा जाता है यदि मैं स्व प्रकाश हूं मैं कहने पूछने की भी जरूरत नहीं क्यों तो पूछ रहा है यदि आप स्वप्रकाश हैं स्वतः हैं है आप क्या है आप जानते हैं आप पूछ कर रहे हैं। पूछने का मतलब ही है आप अपने स्वरूप को नहीं जानते हैं मैं हुए नहीं जानते आप मैं अस्थि वाला हूं ये भी नहीं जानते शास्त्र रटे हैं वेदांत रटे हुए हैं बोल रहे हैं हम लोग इसलिए तो इसलिए घुस नहीं नहीं है संशय बात सच्चाई बात नहीं घुस पा रहा एक्चुअल हो गया है, है। कदम का नहीं फिर कभी नहीं पूछेंगे मैं था था कि नहीं क्या था क्या नहीं था क्या, था, क्या, हुआ, क्या हुआ क्या नहीं हुआ सारा जगत भी हो होगा पूछने का मतलब भी है आपको बोल रहे हो अहम अस्मी अनुमान कर ले रहे हो अहम अस्मी का अनुभूति नहीं इसलिए इतने तार्किक लोग क्यों इतना घसीटते हैं वेदांतियों को इसी वजह से तो घसीटते हैं तुमका कहना है कि भाई यदि आत्मा स्वतः सिद्ध है स्वप्रकाश है तो प्रश्न ही नहीं उठेगा कौन किसे पूछेगा क्या पूछेगा केव आत्मे भुक्त सर्व आत्मा में ना भुक्त तब सब्वे पूछने का काम होता इसीलिए ग्राहक हम मान ले रहे हैं हां आत्मा ही सर्व का भासक है भांत भाद सरौर भाद सरौर भी भी ही। क्योंकि और कोई महसूस नहीं हो रहा है ऐसा लगता है कि हमारे आत्मा को छोड़कर कोई इसका भाषक नहीं है अत भाषक प्रकाशकत्व मैं अपने आत्मा को मान ला रहा हूं क्योंकि कारण क्या है मैं जिस गट को जान रहा हूं घट का ज्ञान जिसको मैं अनुभव कर रहा हूं उसके प्रकाशन के लिए हम किसी और से पूछते नहीं है पूछते हैं क्या अपने शरीर का ज्ञान मेरे को हो रहा है मैं हूं ये जो ज्ञान मेरे को हो रहा है इसके अंदर मैं दूसरे से पूछता नहीं हूं मैं हूं या नहीं हूं बताओ तो, तो पूछेगा नहीं इसलिए एक ज्ञानों का प्रकाश तत्व है आत्मा को मान ले रहा हूं वो हूं तभी मेरे को उस विषय में संशय नहीं हो रहा है इसलिए इन ज्ञानों को प्रकाशन करने के लिए इन विषयों को प्रकाशन के लिए मुझे और किसी की जरूरत नहीं पड़ रही है। और जिस चीज को मैं प्रकाशन नहीं कर पाता हूं उस चीज के बारे में मुझे दूसरों से पूछना पड़ता है मानना पड़ेगा उनके आत्मा क्वालिटी सुपीरियर है आपके आत्मा आप में क्वालिटी का ज्ञान आपको नहीं है और उस चीज का ज्ञान है उसे पूछ रहे हो तो उसका देर आज जवाब तो आप उत्कृष्ट आत्मा मानी लिया आपने इसलिए तो पूजक भाव है एक दूसरे से उत्कृष्ट ज्ञान वाले हैं ज्ञानवान सर्वज्ञ सब कुछ गुण वाला आत्मा का वास्तु स्वरूप होता सबके आत्मा वही होता तो फिर किसे पूछेगा क्या पूछेगा इसे मानना पड़ेगा आत्मा ज्ञान स्वरूप नहीं है ज्ञान का आधार है और ज्ञान का आधार किसी आधार में ज्यादा होगा किसी आधार में हो, कम होएगा है ना अब किसी बर्तन में ज्यादा कोई चीज तो किसी बर्तन में कम चीज होता है इसी प्रकार यहाँ पर भी है आजकल तो नॉनस्टिक बर्तन भी आ गए देखो दू नहीं सकता आत्मा को नॉन बर्तन नहीं है हमारे हाथ में नॉनस्टिक बर्तन के सम्मान है तो कुछ भी चिपक नहीं सकता है को चिपकता ही नहीं है, चिकनापन भी नहीं आता उसमें साफ रहता है कुछ भी पकाते रहो वे मेरे हाथ मै नॉन स्टिक नॉन डुवल्ट बोलते हैं नॉन तो वहां उस ज्ञान के आधारभूत आत्मा होने के कारण से सारी बातें चल पाती है कि सब कुछ कम ज्ञान है सोच ज्ञान ज्ञान है ये ज्यादा ज्ञान वाला गुरु है कम ज्ञान वाला चेला है ये सारी व्यवस्था बन पाता है और वह ज्ञान आधारभूत आत्मा ज्ञान को प्रकाशन करता है अत्य मान लेते ज्ञान का आधारभूत आत्मा है तो मेरा ज्ञान मेरे को प्रकाशित हुआ तो प्रकाशन करने वाला रूपे न ग्राहकत्व न हमारा भाकत्व है ना आत्मा मेरी है मालूम नहीं।, नहीं तो आत्मा अभी था, था। जागृत में सपर तो में भी हूं तो जगने के बाद अब बोलते हाँ मैं था क्यों आप थे कैसे मालूम अरे मैं नहीं था तो मैं आज जिंदा कैसे हो गया अब जिंदा जगा उसका मतलब मैं वहां सोया हुआ जो था वो मैं ही था में था इस जगह ही नहीं आदमी तो कहें कैसे में सोया हुआ था कई लोग हैं जो सोते सोते मर जाते हैं वो जग के थोड़े बोल सकते हैं मैं में था नहीं बोल सकता जगने वाला ही बोल रहा है जगने के अनुमान ही कर रहे सिद्ध हुआ और हेतु क्या है जग गया हूं यही हेतु है मैं जिंदा जगा हूं यही हेतु है कि मैं सुशुक्ति में जागृत विश्लेषण देना पड़ेगा नहीं तो काम चलता नहीं चाक्षा तो दोष देते हैं इसलिए आत्मा को बास न, आप सिद्ध करना न, प्रभा कर प्रभाकर उसे खंडन कर रही है ऐसा नहीं हो सकता है क्यों उसे दोष क्या था चाक्षुष होने लग जाए आत्मा भी चाक्षुष हो जाएगा और यदि निरूप द्रव्य को भी प्रकाशन कर लग जाए चक्षु निरूप द्रव्य आत्मा उसको भी प्रतिष्ठा लग जाए चक्षु फिर तो चक्षु आकाश को प्रतिष्ठा लग जाएगी आपत्ति है यदि निरूप द्रव्य से आप चक्षुत्तम तथा नवसोपित तो आकाश में प्रकाश का आकाश में चक्षु के द्वारा प्रकाशित हो जाएगा चक्षु होने लग जाएगा अतएव आत्मा चाक्षुष ये नहीं मान सकते अर्थात आत्मा ज्ञान ने जो सिद्धां किया उसका ज्ञान ग्राहकत्व आप जो सिद्ध कर रहे हो वो तो ठीक नहीं है ज्ञान आधारित्व ने सिद्ध करना ठीक है ज्ञान ग्राहकत्व ने सिद्ध करना ठीक नहीं है।